ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय 16 भगवत प्रेम सच्चा भगवत प्रेम कोई भी व्यक्ति प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकता केवल विभिन्न भी लोगों के प्रेम पात्र भिन्न भिन्न होते हैं हम मानवों अथवा इंद्रिय सुखों अथवा भगवान और दिव्यानंद के पीछे दौड़ते हैं हमारा यह भगवान की ओर अग्रसर होना आध्यात्मिक जीवन के सभी स्तरों पर विद्यमान रहता है भगवान हम में है तथा हमारे माध्यम से कार्य करते हैं इस सत्य का अनुभव करते ही हमारा समग्र दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है लेकिन सर्वप्रथम हमें कम से कम कुछ हद तक अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सजग होना चाहिए क्योंकि स्वरूपता हम भगवान के अंश हैं आत्मा परमात्मा का एक अविभाज्य अंश है जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है शाश्वत आत्मा का शाश्वत परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध धर्म है इसीलिए सत्य के स्पष्ट धारणा साधक के लिए चाहे वह भक्त हो या ज्ञानी हो या योगी हो इतनी आवश्यक है किसी पुरुष अथवा स्त्री के प्रति प्रेम की तरह भगवत प्रेम अंधा नहीं होता वह सदा एक प्रकार का उच्चतर प्रज्ञा पर आधारित होता है वह प्रेम की सामान्य मान्यता से भिन्न होता है सामान्यतः हमारा प्रेम नदी की तरह निम्नगामी होता है भगवान से प्रेम करना मानो नदी के प्रवाह को उसके उस स्रोत की ओर मोड़ना है जिस अक्षय अच्छा स्रोत से मानो प्रेम की सभी धाराएं उत्पन्न होती हैं जिस मात्रा में हम पवित्र होंगे उसी मात्रा में हम अपने वास्तविक उच्चता स्वरूप को जान पाएंगे तथा अंतर्यामी परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित कर पाएंगे इसके लिए हमें अपनी निम्न प्रकृति का अतिक्रमण करना होगा ज्ञानी पुरुषार्थ की सहायता से मन को नियंत्रित करना चाहता है भक्त अपने समस्त भावनाओं को भगवान में केंद्रित करता है एकांतिक भक्ति द्वारा हमारी सभी वासनाएं भस्म हो जाती है भगवत भक्ति भक्तों के जीवन को पवित्र करने का सबसे महान साधन है यही भगवत प्रेम अंतोंगत्वा भक्त को भगवान से मिलाता है लेकिन यह भाव लोगों की भांति नहीं है यह भावुक उच्छ्वास खिचला नहीं है यह जीव की परमात्मा के लिए तीव्र विपासा है सामान्यतः हमारी भक्ति में कुछ नित्य और कुछ अनित्य का सम्मिश्रण होता है वह विशुद्ध प्रेम अर्थात भक्ति नहीं होता भक्त अपनी अपवित्रता को भगवत समर्पण द्वारा दूर करना चाहता है जिससे उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो हम सर्वदा पूरी तरह ईमानदार नहीं होते हमारे भगवत प्रेम में कुछ सच्चाई अवश्य होती है लेकिन उसके उसकी उसमें कुछ इच्छाएं भी मिली रहती है वह पूर्ण निष्ठा नहीं होती साधना में निष्ठा का महत्वपूर्ण स्थान है कई बार अपने को बहुत निष्ठावान मानकर हम स्वयं को धोखा देते हैं एक जर्मन महिला ने एक बार मुझसे कुछ निर्देश मांगे। वह दुर्बल दिख रही थी वह हाल ही में बीमारी से ठीक हुई थी और स्वास्थ्य लाभ के लिए अन्य स्थान पर जाने वाली थी वह उस समय को ध्यान में बिताना चाहती थी वह भगवत साक्षात्कार करना चाहती थी मैंने उससे कहा कि आध्यात्मिक निर्देश प्राप्त करने के पूर्व उसे अपना स्वास्थ्य सुधार लेना चाहिए तब उसने पूछा स्वामी जी क्या आप मेरी ईमानदारी पर शक करते हैं मैंने कहा नहीं मैं शंका नहीं करता लेकिन तुम्हारी ईमानदारी अन्य बातों के साथ मिली हुई है अचानक पैदा होने वाली निष्ठा अल्पस्थायी होती है हम बहुत सी बातें चाहते हैं और भगवान उनमें से एक है प्रारंभ में हमारा भगवत प्रेम स्वतः प्रसूत होता है सहजात होता है परंतु हमें धीरे धीरे उस एक परमात्मा की सत्ता का अनुभव करना चाहिए जो माता पिता तथा तो संसार की अन्य सभी वस्तुओं से अधिक प्रिय है साधना द्वारा चित्त शुद्धि करके हमें भगवान के प्रति अपने प्रेम के अनुपात को बढ़ाना चाहिए जो किसी कारण विभिन्न सांसारिक वासनाओं के साथ मिल गया है हमें पूर्ण एकांतिक प्रेम होना चाहिए हमारी सभी भावनाएं भगवान में केंद्रित होनी चाहिए तथा तो अन्य किसी भी वस्तु को मन को भगवान से विमुख करने तथा तो हमें उसकी ओर आकर्षित करने नहीं देना चाहिए इस प्रकार अपनी सभी इच्छाओं और वासनाओं को भगवान की ओर सचेतन प्रयास द्वारा निरंतर लगाए रखने से हमारी मनोवृत्तियाँ और भावनाएँ विशुद्ध और उदात्त हो जाती हैं तब हम जान पाते हैं कि वास्तविक भक्ति क्या है इस प्रक्रिया द्वारा हम एकाग्र किंतु अपरिशुद्ध भावनाओं और मनोवृत्तियों तथा तो योग साधना के साथ जुड़े हुए महान खतरे से भी बचते हैं हम भोजन मित्र धन संपत्ति से प्यार करते हैं लेकिन यह प्रेम हमारे क्षुद्र अहम पर केंद्रित है यह अहंकार समस्याएं पैदा करता है और समस्त दुखों का कारण है एक सरल हृदय ग्रामीण को अपनी पत्नी त्यागने के आरोप में न्यायाधीश के सामने पेश किया गया उसने प्रतिवाद किया महामहिम मैंने पत्नी का त्याग नहीं किया उल्टे मैं शवरणार्थी हूँ मानवीय प्रेम प्रायः घोर स्वार्थपरता सिद्ध होता है जरा इसकी तुलना श्री रामकृष्ण और उनके शिष्यों के संबंध से करो उस प्रेम की गहराई और शुद्धता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता नरेंद्रनाथ जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुए श्री रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे श्री रामकृष्ण उन्हें बहुत प्यार करते थे जो अनेक प्रकार से अभिव्यक्त होता था उनके दर्शन मात्र से वे भाव विफल हो जाते थे लेकिन एक बार श्री रामकृष्ण ने अपने इस शिष्य की कठिन परीक्षा ली अचानक उन्होंने उसकी पूरी तरह उपेक्षा करना आरंभ कर दिया नरेंद्र के आकर प्रणाम करने पर श्री रामकृष्ण चुप हो जाते लेकिन उनके कमरे से बाहर जाने पर दूसरों से बातचीत करने लग जाती श्री रामकृष्ण उपेक्षा का यह भाव कई सप्ताहों तक बनाए रखा लेकिन इस दौरान नरेंद्र पूर्वज उनके पास आते जाते रहे एक महीने के बाद श्री रामकृष्ण ने युवक शिष्य से पूछा मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलता फिर भी तुम आते हो क्या बात है नरेंद्र उत्तर दिया क्या आप सोचते हैं कि मैं केवल आपकी बातें सुनने के लिए यहाँ आता हूँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपके दर्शन करना चाहता हूँ इसीलिए आता हूँ यह निस्वार्थ प्रेम है एक बार नरेंद्र ने स्वयं श्री राम से कहा कि वे उसके प्रति आसक्त न हो यह सुनकर बाल श्री रामकृष्ण तत्काल मां जगदम्बा की राय जानने काली मंदिर पहुंचे मां जगदम्बा ने उनके सामने यह सत्य उद्घाटित किया कि वे अपने युवा शिष्य के भीतर भगवान का दर्शन करते हैं इसलिए उससे प्रेम करते हैं जिस दिन वे ऐसा नहीं करेंगे उस दिन उनके लिए उसको देखना भी संभव नहीं होगा श्री रामकृष्ण का शिष्यों के प्रति प्रेम सामान्य प्रेम नहीं था वह सर्वव्यापी परमात्मा की अपरोक्ष अनुभूति पर आधारित आध्यात्मिक संबंध था ऐसे प्रेम में आकर्षण का केंद्र क्षुद्र अहंकार नहीं बल्कि परमात्मा होता है श्री चैतन्य के जीवन में भी ऐसी एक घटना का वर्णन है पुरी में निवास करते समय एक बार वे एक निम्न जाति के भक्त का आलिंगन करना चाहते थे वह व्यक्ति भयभीत हो दूर हटकर कहने लगा प्रभु मैं निज जाति का हूँ मुझे स्पर्श न करे श्री चैतन्य ने उत्तर दिया तुम यह क्या कहते हो तुम्हारे स्पर्श से मैं स्वयं पवित्र हो गया देव देवमानव सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं उनके लिए ऊंची और नीची जाति धनी निर्धन का अंतर नहीं होता विभिन्न प्रकार के भक्त भगवत गीता में कहा गया है कि आठ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी के चार प्रकार के लोग भगवान की आराधना करते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सभी प्रशंसनीय है लेकिन चतुर्थ अर्थात ज्ञानी भगवान को सर्वाधिक प्रिय है इस महत्वपूर्ण वक्तव्य का क्या अर्थ है ज्ञानी परमात्मा का सभी प्राणियों में दर्शन करता है तथा उसके साथ नित्ययुक्त रहता है वह स्वयं अथवा दूसरों के अशुभ से अप्रभावित रहता है औपनिषद ऋषियों को यह अनुभूति हुई थी उनमें से एक कहते हैं त्व स्त्री तव कुमानसी कुमार उतवा कुमारी तम जीर्णो दंडे न वंचसी तम जातो भवसी विश्व मुख अर्थात तुम स्त्री हो तुम पुरुष हो तुम कुमार हो तुम कुमारी भी हो तुम दंड के सहारे चल रहे वृद्ध हो तुम अनेक रूपों की धारणा करते हो यौवन के साधक यौवन में साधक के रूप में स्वामी विवेकानंद निरंतर समाधि में मग्न रहना चाहते थे लेकिन श्री रामकृष्ण ने उन्हें कहा कि उनमें भी ऊंची एक इस, उससे भी एक ऊंची स्थिति है अर्थात परमात्मा का समस्त प्राणियों में दर्शन करना अवश्य यह एक बहुत उच्च आदर्श है लोग अनेक प्रकार के होते हैं जीवन तथा ईश्वर के प्रति अनेक दृष्टिकोण में बहुत पार्थक्य होता है पहला पक्के संसारी लोग सामान्यतः भगवान की जरा भी फिक्र नहीं करते वे सांसारिक और वैश्विक सुखों के लिए अत्यधिक लालायित रहते हैं और दुखी स, दुखों से बहुत डरते हैं दूसरा एक अन्य प्रकार के संसारी लोग भगवान का चिंतन करते हैं लेकिन वे उन्हें अधिकतर वरदाता मौलिक संपत्ति भौतिक संपत्ति तथा सुख का प्रदाता ही मानते हैं उन्हें वे बहुत सुखाभिलासा होती है तथा वे संसार से के दुखों से डरते हैं तीसरा कुछ आंशिक रूप में से संसारी और आध्यात्मिक भावापन्न लोग भगवान की उपासना करते हुए भी सांसारिक सुखों से अत्यधिक आसक्त रहते हैं वे दुखों का अनुभव करते हुए भी अप्रिय को प्रिय समझने का प्रयत्न करते हैं चौथा कुछ यथार्थवादी लोग भगवान की परवाह किए बिना जीवन के सुख और दुख को अपरिहार मानकर वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में स्वीकार करते हैं पांचवा कुछ अध्यात्म प्रवण लोग जीवन के सुख दुखों को अपने कर्मों का परिणाम मानकर शांतिपूर्वक स्वीकार करते हैं और यथा साध्य अच्छा जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं छठा अन्य लोग सब कुछ भगवान का दिया हुआ मानकर यथास्भव धर्म और कर्तव्य के पथ का अनुसरण करते हुए अविचलित और संतुष्ट बने रहने का प्रयास करते हैं सातवां अन्य लोग सुख दुख को अपने कर्मों के दंड अथवा पुरस्कार के रूप में ही नहीं बल्कि लौकिक अस्तित्व के अपरिहार्थ द्वंद के रूप में देखते हैं वे अनासक्ति, पवित्रता कर्तव्य पालन निष्काम सेवा और साधना में जीवन यापन करने का प्रयत्न करते हैं और उस परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं जो सभी सापेक्ष और सुभासुख से परे हैं सांसारिक सुखों के समान सांसारिक दुखों में भी वे संतुलन बनाए रखते हैं और द्वंद्वों से विचलित अथवा पथ भ्रष्ट हुए बिना उच्चतर जीवन यापन करने का भरसा प्रयत्न करते हैं एक प्रकार के प्रेम में प्रेमी केवल अपने सुख की चिंता करती अथवा करता है दूसरे प्रकार के प्रेम में आदत आदान प्रदान लेना देना का भाव रखता है दोनों प्रेमी एक दूसरे से सुख की चिंता करते हैं एक तीसरे प्रकार का प्रेम है जिसमें प्रेमी अपने सुख की चिंता करता ही नहीं है उसका समग्र मन प्रेमास्पद के सुख में लगा रहता है यदि भगवत प्रेम में हमें आनंद और शांति प्राप्त न हो तो समझना चाहिए कि हमारे इस प्रेम में कुछ त्रुटि है सांसारिक वासनाओं से रहित प्रशुद्ध प्रेम हमें बहुत आनंद और पूर्णता अवश्य प्रदान करेगा भगवान प्राय हमारी आसक्ति की वस्तुओं को छीन लेते हैं ताकि हम उनसे भगवान से शुद्ध निस्वार्थ प्रेम कर सकें आध्यात्मिक जीवन कई बार भौतिक स्तर पर दारिद्र्य और दुख से पूर्ण होता है लेकिन विशुद्ध प्रेम और उसके माध्यम से परमानंद की प्राप्ति के लिए ये सारी बातें प्राय आवश्यक होती है भगवान हमारी सबसे बड़ी संपद है और उसका संचय करने के लिए कांच के दाने और गोटा आदि को खेचना पड़ता है